समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है जैसे कि आप सभी जानते हैं समय की मांग इस कार्यक्रम में हम लोग अलग अलग विषय पे बात करते हैं जैसे कि पिछली बार हमने पॉल्यूशन पे बात किया था और वो भी अलग अलग पोलूशन पे बात कर रहे कभी एग्रीकल्चर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन इस तरह के कई बातें आती है तो उसी सिलसिले में एक और कड़ी आज हम लोग सुनेंगे जिसका नाम है सॉइल पॉल्यूशन यानी जमीनी प्रदूषण शायद इसके बारे में आपने नहीं सुना होगा या सुना होगा तो पूरी जानकारी आपने नहीं ली होगी लेकिन आज के शो में हम लोग इस पर पूरी जानकारी देने की कोशिश करेंगे और हमेशा की तरह इस शो को सजाने के लिए श्री राजीव हजेला हमारे साथ हैं जिनसे हम बातें करते हैं और नए नए टॉपिक्स पर वो मंथन करके हमें सुनाते हैं तो आइये आप सभी की तरफ से राजीव जी का बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद रमेश जी राजीव जी बहुत बहुत स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में मुझे अच्छा लगा कि आपने एक नया टॉपिक एक नया विषय लेकर यहाँ पर हमारे सामने समय की मांग में आए और आशा करता हूँ सभी श्रोताओं को भी अच्छा लग रहा होगा चलिए बात करते हैं सॉइल पोल्यूशन यानी जमीनी प्रदूषण इस विषय को लेकर सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा आपसे जमीन के प्रदूषण से क्या मतलब है अभी ठीक ही कहा था की हम लोगो ने वायु प्रदूषण जल प्रदूषण एग्रीकल्चर प्रदूषण और नॉइज़ पोल्यूशन इन सब के बारे में तो सुना हुआ है मगर शायद ज़मीनी प्रदूषण के बारे में इतना सुनने को नहीं आता है और ना ही इसकी कहीं चर्चा ज़्यादा मीडिया पे या न्यूज़पेपर में टीवी पे दिखाई पड़ती है जी और ये एक बहुत ही बड़ा चैलेंज के रूप में अभी सामने आ रहा है और चूंकि ये हमारे सबके सेहत के साथ जुड़ा हुआ है इसलिए हम इसको अनदेखी बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं देखिए जैसा कि नाम ही इसका बता रहा है ज़मीनी प्रदूषण यानी ज़मीन का प्रदूषण तो इसमें होता यह है कि जब किसी भी प्रकार का जो कचरा है या कोई वेस्ट पदार्थ है चाहे वो हमारे घरों से निकलता हो या कोई उद्योगों से निकलता हो या कोई खेती बाड़ी से निकलता हो तो वो जो सब अल्टीमेटली जो है वो मिट्टी में ही जा मिलता है तो ये जो है वो मिट्टी को पूरी तरीके से प्रदूषित करता है तो ये इसी कारण से ये जो आज जिस विषय पे चर्चा कर रहे हैं इन्हीं कारणों से जमीनी प्रदूषण होता है तो इसमें जो कचरा है जैसा मैंने बताया कोई भी स्रोत हो तो इससे जो रसायन होते, है, होते हैं नुकसानदेह रसायन होते हैं कचरे के अंदर चाहे वो कीटनाशक से आए हों या खाद से आए हों या और भी हैवी मेटल्स वगैरह हों तो उसके कारण ये ज़मीन की उपजाऊ शक्ति को धीरे धीरे ख़त्म करते रहते हैं और अल्टीमेटली ये होता है कि ये जमीन की जो क्वालिटी है और जो ज़मीन की भौतिक रासायनिक या जैविक जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसके ऊपर असर डालते हैं और धीरे धीरे ये ज़मीन जो है वो खेती के लायक नहीं रह जाती है तो इसलिए वो जमीन बंजर हो जाती है वो बेकार हो जाती है ना इसके ऊपर कोई प्लांट उग सकता है ना कोई वाइल्ड लाइफ इसके ऊपर चल सकती है या और मनुष्य भी इसके ऊपर खेती नहीं कर सकता है मैं एक आपको यहाँ पर एक आंकड़ा बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो खेती के लिए जितनी भी लैंड है तो वो उसमें से सत्तावन प्रतिशत जो लैंड है वो जो है वो खराब हो चुकी है मतलब वो खेती के लिए इतनी उपयुक्त नहीं है और एक दूसरा एक आंकड़ा मैं पढ़ रहा था उसमें हमारे सैतालीस परसेंट जो लैंड जिसके ऊपर हम लोग खेती करते हैं उसमें भी छप्पन 57 परसेंट जो लैंड है वो उसकी जो उपजाऊ शक्ति है वो बहुत घट गई है तो ये जो है ये सारा चिंता का विषय है क्योंकि आप देखिए जिस तरीके से आज जनसंख्या पूरे विश्व की बढ़ रही है वो हमारा देश भी उसमें शामिल है तो दुनिया में भी अगले करीब 40 सालों में करीब 200 करोड़ जो मनुष्य है वो और बढ़ जाएंगे 200 करोड़ मनुष्य का मतलब ये हुआ कि चीन और भारत की जनसंख्या को अगर हम मिला दें तो तकरीबन इतने लोग जो है चालीस सालों के बाद बढ़ जाएंगे पृथ्वी के ऊपर तो इनके लिए जो है अगर हम खाद पदार्थों को भी हमें पूरा करना है तो हमें उसको भी चालीस परसेंट करीब बढ़ाना पड़ेगा मगर ये है कि आज हमारे पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ कि केवल ग्यारह परसेंट जमीन ही खेती के मतलब की रह गई है और अगर हम जमीन प्रदूषण जो है वो नहीं रोकते हैं और उसको हम खेती के लिए उपयोग में लाने के लिए अगर उसके लिए हम नहीं प्रयत्न करते हैं तो शायद ये जमीन जो है वो दोबारा खेती के लायक हम इसको उपयोग में नहीं ला सकते जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया राजीव जी कि किस तरह से जमीनी प्रदूषण का क्या मतलब है और उसको बहुत ही स्टेटिस्टिक रूप से आपने उसको बताने की कोशिश की कि कितना परसेंट जमीन जो है उपजाऊ है और कितना परसेंट जमीन अन उपजाऊ है इसके ऊपर आपने बातें की एक और बात आप जनसंख्या के वृद्धि पर भी बात की जिससे कि एक बहुत बड़ी सिचुएशन एक चैलेंज हमारे बीच में है कि इसको कंट्रोल करना मुश्किल होता जा रहा है जबकि हम लोग इसके पीछे कई सालों से प्रयत्नशील रहे हैं सिर्फ भारत नहीं चीन नहीं सभी देश इस पर विचार करते हैं और प्रयोग करते हैं लेकिन प्रॉब्लम वही है कि वो वही का वही प्रॉब्लम होता है तो आइए आगे बढ़ते हैं एक और सवाल मैं पूछना चाहूंगा जमीनी प्रदूषण की बात जब हो रही है तो ये जमीनी प्रदूषण किन किन कारणों से होता है क्या उस पर आप विचार बताएंगे जमीनी प्रदूषण जो हो रहा है वो उसके बहुत से कारण है तो मैं कुछ कारण यहाँ पर खास खास कारण उनका ही जिक्र करना चाहूंगा इसमें सबसे पहले देखिए की जंगलों की जो कटाई हो रही है आजकल अंधाधुंध सर जो वहाँ की मिट्टी पे पड़ रहा है क्योंकि तो जब पेड़ होते नहीं है तो उसकी जड़े में तो जड़ें ना होने के कारण वहाँ पर मट्टी जो है वो उसकी बारिश के पानी में बह जाती है तो वो जमीन जो है वो अपनी उपजाऊ शक्ति जो है वो खो देती है तो इसकी वजह से वहाँ पर जमीन जो है वो बेकार हो जाती है दूसरा ये है कि हमारे जो सिंचाई के तरीके हैं हम उसको भी कई बार गलत तरीके से सिंचाई करते हैं तो उससे भी प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़मीन का फैल रहा है जैसे खेतों में कभी देखा गया है कि जरूरत से ज़्यादा सिंचाई कर दी जाती है तो वहाँ पानी भरा रहता है तो जब खेतों में पानी भरा रहता है तो उसमें मिट्टी में जो है वो हवा नहीं जा सकती इसकी वजह से वहाँ पौधों की ग्रोथ देखिए बिल्कुल ऐसे सड़ने से लगते हैं रुक जाती है तो इससे फसल की क्वालिटी के ऊपर फर्क पड़ता है और अगर ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है किसी खास इलाके में या खेत में तो वो जमीन भी जो है वो उपजाऊ के लायक नहीं रहती है इसके बाद आप देखिए आज हर छोटे बड़े शहरों में कस्बों में कचरा ही कचरा हर जगह देखा जाता है जो जमीन का प्रदूषण बनाने के लिए बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा कारण के रूप में सामने आ रहा है और अब ये कचरा जो है इसको थोड़ा इकट्ठा करके जब इसका डिस्पोजल किया जाता है तो वो भी शहरों के पास बड़े बड़े इसके कचरे के ढेर जो हैं वो बनते चले जा रहे हैं तो ये जो ढेर कचरे के हैं इनके आसपास की पूरी ज़मीन जो है वो रासायनिक पदार्थों से हैवी मेटल से और प्लास्टिक और टायर रबर सबसे दूषित हो रही है तो वो ज़मीन भी जो है वो पूरी की पूरी प्रदूषित हो रही है और वो भी बेकार हो जा रही है उसके बाद आप देखिए कि आज से करीब 40-50 साल पहले 60 साल पहले रासायनिक खादों का इतना इस्तेमाल नहीं होता था कीटनाशक दवाओं का इस्तेमाल किसान भाई नहीं करते थे मगर आज जो है वो ये रासायनिक खादे और कीटनाशक का इतना ज्यादा इस्तेमाल बढ़ गया है क्योंकि तो किसान भाइयों को जो है अनाज की खपत बढ़ने के कारण उनको ज्यादा पैदा करना पड़ता है तो उसके चक्कर में ज्यादा खाद डालते हैं तो ये जो है धीरे धीरे करके ये रसायन जो है वो सारे के सारे तो पेड़ एब्जॉर्ब करते नहीं है खेत में तो ये धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे हैं और इससे जो है वो जमीन में प्रदूषण बढ़ रहा है एक और कारण है देखिए हम हमने सबने देखा होगा कि हमारे देश में हम मिनरल रिच बहुत है तो हमारे यहाँ माइनिंग जिसको हम खनिज पदार्थ निकालने को भी बोलते हैं ये भी एक प्रदूषण का बहुत बड़ा कारण बन रहा है क्योंकि माइनिंग के दौरान जो है बहुत से नुकसानदायक धातुएं हैं जैसे कैडमियम एक धातु है या लेड है है कॉपर है ये सब ऐसी धातुएं हैं जो माइनिंग के दौरान निकलती हैं और ये जमीन में फैलती हैं छूट जाती हैं तो ये जमीन को जो है वो बैरन बना रहे हैं इसके बाद देखिए हमारे यहाँ जो सीवरेज सिस्टम है जो मल मूत्र को डिसका डिस्पोजल का सिस्टम है उसका अभाव है देश में ज़्यादातर जो मल मलमूत्र का मलवा है वो बगैर उसका ट्रीटमेंट किए वो सीधा नदी में नालों में झील में सब में फेंका जाता है तो ये पानी में मिल करके पानी को पूरी तरीके से प्रदूषित कर देता है और ऐसे पानी से जो अगर सिंचाई करते हैं खेत में या कहीं भी फसल में तो वो, वो ये गंदगी जो है पेड़ों के द्वारा एब्जॉर्व कर ली जाती है और फिर उसको जब हम मनुष्य खाते हैं जानवर खाते हैं तो ये बीमारी का कारण बन रहे हैं इसके अलावा भी बहुत से ऐसे कारण हैं जैसे जहां पर कोयले को जलाते हैं चाहे वो बिजली पैदा करने के लिए वहां राख निकलती है तो राख जहाँ जहाँ भी फैलती है वो पूरा जमीन को खराब कर रही है और हमारे देश में आप देखिए इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट कितना पड़ गया है तो वो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट जो है वो बिल्कुल भी आ, उसका डिस्पोजल जो है वो ठीक से नहीं होता है तो वो पड़ा रहता है और प्लास्टिक वेस्ट कितना हो रहा है लाखों करोड़ों जो है वो प्लास्टिक के थैले हर जगह पाए जा रहे हैं तो कुल मिला के हमारे जो देश में ये जिस तरीके से हम लोग इन सब चीजों में गंदगी मचा रहे हैं तो उसका ही उसी की वजह से ये हमारे मिट्टी का प्रदूषण जो है वो अब एक अलार्मिंग स्टेज के ऊपर पहुंच चुका है रमेश जी राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किन कारणों से जमीनी प्रदूषण बढ़ रहा है वो बड़े अच्छी तरह से आपने डिटेल में विस्तार से बताया आशा करता हूँ हमारे सभी श्रोताओं को भी ये सारी बातें समझ में आ रहा होगा और इसके ऊपर ग्लोबली विचार करना होगा सिर्फ एक व्यक्ति से नहीं है समूह के साथ मिलकर काम करने से होगा तो चलिए आगे और भी बहुत सारी बातें हम लोग करेंगे कि इस तरह का इसका इफेक्ट हमारे ऊपर होता है या इसके उपाय क्या है वो आगे हम चर्चा करेंगे लेकिन अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुना हैं रेडियो मध 90.4 एफएम पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कते रहो शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरी बनी रही जी बात गुरु जी शुक्र करा गुरु जी शुक्र करा मेरे बदल गए हालात गुरु जी शुक्र करा मेरी बन गई बिगड़ी बात गुरु जी शुक्र करा करा गुरु जी शुक्र करा शरता जोग्य शरता गुरु जी शुक्र करा आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधुबन पॉइंट फोर सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है समय की मांग इस कार्यक्रम में और आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉइल पोल्यूशन के ऊपर जमीनी प्रदूषण शायद इस पर बहुत कम लोग विचार करते हैं लेकिन विचार करने वाली बात आज जरूर है और बहुत ही बड़ी अलार्म की बात है की हमें इस पर विचार करना ही है और बात कर रहे हैं हम लोग राजीव जी से और राजीव जी ने बहुत अच्छी बातें बताया कि कारण और इसका मतलब क्या है तो आइए आप जानते हैं जमीनी प्रदूषण से क्या असर पड़ता है जमीनी प्रदूषण से रमेश जी ऐसा असर पड़ रहा है कि जो शायद हम ध्यान नहीं दे रहे हैं और धीरे धीरे जो है वो हमारे पूरे ये इकोसिस्टम के ऊपर पेड़ पौधों के ऊपर मनुष्यों के ऊपर जानवरों के ऊपर सभी के ऊपर ये असर डाल रहा है और देखिए ये इसमें कुछ असर तो तब पड़ता है जब हम ऐसी प्रदूषित मट्टी को आ, के सीधे संपर्क में आते हैं और कुछ ऐसे असर पड़ते हैं जो हमें दूषित मिट्टी में उगाए गए पेड़ों से सब्जी से या अनाज से मिलते हैं तो ये इसका आज जो है बहुत ही खराब असर साफ साफ सामने आ, आने लग गया है इसमें सबसे पहला तो मैं कहूंगा कि जो खेती की पैदावार है उसमें जो है वो अब कमी आने लग गई है जैसा मैंने आपको बताया अभी कि रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाओं का जो प्रयोग आज हो रहा है जो 50-60 साल पहले इतना नहीं होता था उसके धीरे धीरे मिट्टी में इकट्ठा होने के कारण वो खेती की पैदावार पर असर कम डाल रहा है और इसमें मैं एक रिसर्च पेपर पढ़ रहा था इसमें पंजाब और हरियाणा में इसका बहुत असर देखा गया है और ये रिसर्च में ये बात सामने आई है कि ये जो पैदावार कम हो रही है उसका कारण जो है वो ज्यादा खाद इस्तेमाल करने की वजह से हो रहा है नुकसान तो ये कर ही रहा है वो अलग चीज है मगर खेती की पैदावार में ये कमी कर रहा है दूसरा देखिए ये है कि इससे जो नेचुरल मिट्टी होती है उसमें एक रसायनों का एक अपना एक संतुलन होता है और जब ऐसे मिट्टी में वो जो हैवी मेटल जैसे पारा है या कोई नाइट्रोजन है सल्फर है पोटाश है ये सब मिल जाते हैं और एरोमेटिक कंपाउंड मिल जाते हैं तो इनका जो रासायनिक संतुलन है मिट्टी का वो पूरा की पूरा बिगड़ जाता है और इसका असर क्या पड़ता है कि जो मिट्टी की उपजाऊ शक्ति है वो धीरे धीरे जो है वो बिगड़ने लगती है इसमें बताना चाहूँगा कि गुजरात में एक वापी सिटी है जहाँ पर कि ये काफी पेट्रोकेमिकल्स और कीटनाशक और दवाइयों का वहाँ पर काफी कारोबार है तो मैंने पढ़ा है एक पेपर में कि वहाँ पर जो है वो मिट्टी का प्रदूषण बहुत ज्यादा हो चुका है आप लोग तो नज़दीक है आपने शायद कभी सुना होगा लोकल न्यूज पेपर में ऐसी बातें आती होंगी मैंने तो इसको केवल इंटरनेट पे पढ़ा था तो मैंने सुन कि मैं इसका यहाँ जिक्र करूँ इसके अलावा हमारे जो इकोसिस्टम है और बायोडायवर्सिटी है के ऊपर भी काफ़ी प्रभाव आज देखे जा रहे हैं हमारे जो इंसेक्ट्स हैं बर्ड्स हैं या मैमिल हैं या रेपटाइल्स हैं जो मट्टी में नॉर्मली रहते हैं बिल बना करके उनके ऊपर इसका असर काफ़ी देखा जा रहा है क्योंकि वो वहाँ पर या तो शिफ्ट कर रहे हैं या मर रहे हैं या उनकी पॉपुलेशन घट रही है और इसके अलावा मनुष्यों की हेल्थ के ऊपर भी काफ़ी असर डाल रहा है क्योंकि दूषित मट्टी के ऊपर रहने से खेलने से या काम करने से बहुत सी प्रकार की आज स्किन प्रॉब्लम सामने आ रही हैं फेफड़ों की बीमारियों का डर बना हुआ है और लंबे समय तक तो दूषित मिट्टी के संपर्क में आने से एक रिसर्च पेपर में यहाँ तक कहा गया है कि इससे जो हमारा मनुष्यों का जेनेटिक मेकअप है है इसके ऊपर असर पड़ रहा है, जिसका कि शायद कोई इलाज भी नहीं है तो ये कुल मिलाकर के मनुष्यों की सेहत के ऊपर भी बहुत प्रभाव डाल रहा है और जब जमीनी प्रदूषण होता है तो इसका असर ये हो रहा है कि पानी का भी प्रदूषण कर रहा है क्योंकि जो मट्टी जब बारिश होती है तो पानी गिरता है ऐसी दूषित मट्टी के ऊपर वो अपने साथ नुकसानदायक रसायन जहरीली धातुएं आदि को पानी में ले करके जाते हैं चाहे वो नदी नालों का हो या ग्राउंड वाटर हो तो ये सारे के सारा जो पानी प्रदूषित हो रहा है तो इससे जो है वाटर पोल्यूशन काफी बढ़ रहा है और इसके साथ साथ मौसम में भी जो बदलाव जिसको हम बोलते हैं क्लाइमेट चेंज ये इसके ऊपर असर पड़ रहा है क्योंकि ये जो केमिकल्स हैं मट्टी के अंदर तो ये धीरे धीरे ये ऊपर हवा में जाते रहते हैं तो वहां पर ये हवा में बारिश का पानी इनके साथ मिलता है बादलों का की नमी होती है तो ये एसिड रेन जिसको हम हिंदी में अम्लीय वर्षा कहते हैं ये इसके रूपमर के रूप में नीचे धरती के ऊपर गिरता है तो ऐसिड रेन जो है वो भी हमारा पेड़ पत्ते जानवर या हमारा बिल्डिंग इन सब के ऊपर नुकसान कर रहा है तो इसमें हमारा पूरा जो इन्वायरमेंट है इसके ऊपर भी असर देखा जा रहा है कि जंगल में जब पेड़ काटे जा रहे हैं तो जैसा मैंने अभी बताया था कि एक तो मट्टी का कटाव शुरू हो जाता है दूसरा जो हमारी रेन साइकिल है उसका बैलेंस बिगड़ रहा है जिससे आप देखिए कहीं पर बारिश कम हो रही है कहीं पर सूखा पड़ रहा है कहीं पर ग्लोबल वार्मिंग के इफेक्ट नजर आ रहे हैं तो एनवायरनमेंट भी डिस्टर्ब हो रहा है इसके साथ साथ वाइल्ड लाइफ के ऊपर भी असर आ रहा है क्योंकि जब हमारा एनवायरनमेंट के असर पड़ता है तो वाइल्ड लाइफ भी इफेक्टेड होती है तो एनिमल्स जो हैं वो बीमार होने लग रहे हैं या एनिमल्स ऐसे इलाकों से शिफ्ट करने लग जाते हैं तो ये भी एक बहुत बड़ा इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा है और एक चीज़ और देखी गई है रमेश जी कि एक इसको इंग्लिश में ये बायो मैग्निफिकेशन कहते हैं ये ये ये इसका इसका हिंदी में मुझे अनुवाद नहीं पता लगा क्या है इसका मतलब है मतलब कि जब ये जो दूषित पदार्थ हैं या केमिकल हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर हो करके अल्टीमेटली ये मनुष्यों में पहुंचते हैं तो इसको बायो मैग्निफिकेशन कहा जाता है जैसे जब ये एक ऑर्गेज दूसरे ऑर्गन में ट्रांसफर होते हैं तो ये फूड चेन में छोटे छोटे ऑर्गन से एक फूड चेन के द्वारा ये पास होते होते मनुष्य तक पहुँचते जैसे आ, मैं कह सकता हूँ कि पानी में जैसे मछली रहती है अब वो मछली जो है वो पानी से जो गंदा पानी है उससे जो वो जो रसायन गंदे या जहरीले ले रही है वो अपने में ले लेती है और उसको फिर जो मनुष्य खाते हैं तो मनुष्यों में ये रसायन आ जाते हैं या ऐसे पानी को अगर हम खेती में इस्तेमाल करते हैं तो वो प्लांट्स में आ जाते हैं तो कहने का मतलब ये है कि पूरे के पूरे फूड चेन जो है उसमें ये इफेक्ट देखा जा रहा है और इससे हमारा एक और असर पड़ता है रमेश जी जैसे टूरिज्म पे पड़ रहा है जब सॉयलोजन होता है तो वहाँ पर जमीन ख़राब हो जाती है फॉरेस्ट खत्म हो जाता है उन इलाकों में टूरिस्ट का अट्रैक्शन खत्म हो जाता है आप देखिए कोई भी टूरिस्ट जो है वो अच्छी जगहों में जाना पसंद करता है अगर हमारे इलाके खराब हो जाएंगे जंगल खत्म हो जाएंगे तो वहाँ पर टूरिज्म के लिए कौन आएगा तो, अगर हम में देखें, तो ये जमीनी प्रदूषण हो या चाहे वायु प्रदूषण हो या एयर प्रदूषण हो ये सारा के सारा जो है हमारे इकोनॉमी के ऊपर असर डाल रहा है क्योंकि टूरिज्म में इससे इफेक्ट आ रहा है तो ऐसे बहुत से कारण है रमेश जी जिसका जिसके ऊपर ये आज जमीनी प्रदूषण जो है वो बहुत असर डाल रहा है और अब जरूरत मैं समझता हूँ कि हमें इसके इलाज की है कि हमें कुछ न कुछ जरूर हम सबको कुछ इलाज करना चाहिए ताकि ये प्रदूषण जो है वो कम हो सके क्योंकि तो देखिए जमीन तो बहुत ही कीमती चीज है जो जिसका रिप्लेसमेंट नहीं किया जा सकता है और जमीन जो हम सब जानते हैं कि ये जमीन जो है वो लाखों करोड़ों वर्ष के प्रोसेस से ये मरा स्टॉप मराल बनता है तो इसके इसको हम रिप्लेस भी नहीं कर सकते हैं इतनी आसानी से तो ये बहुत ही प्रेशस कमोडिटी मैं इसको कहूँगा जी राजू जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह का असर हो रहा है और पड़ रहा है और इसके ऊपर क्या करना चाहिए उस विषय पर भी आपने इंटीमेशन दे दिया तो आइए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं राजीव जी से एक और बात आता है इसके साथ जुड़ा हुआ कि जमीनी प्रदूषण से बचने के क्या उपाय हो सकते हैं क्योंकि जब असर हो रहा है इफेक्ट हो रहा है तो इसको कैसे हम रोके या इसका उपाय क्या है ये भी बता दीजिए देखिए ये जमीनी प्रदूषण भारतवर्ष में ही अकेला नहीं है ये दुनिया के सभी देशों में है मगर हम इसको पूरे विश्व की बात करते हैं तो चाइना में रशिया में के बाद जो है वो इंडिया में सबसे ज्यादा प्रदूषण जो है वो हो रहा है जमीन का तो तो तो इसके लिए लिए तो मैं मैं बचने के लिए तो मैं यही कह सकता हूं कि सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि हम सब आपस में जमीनी प्रदूषण के बारे में जानकारी रखें इसके नुकसान के बारे में हमें जागरूकता हो इसको हम फैलाए ऐसे विषयों के ऊपर हम सोशल मीडिया में चर्चा करें ताकि लोगों में इसके प्रति जागरूकता हो क्योंकि तो जब तक जागरूकता नहीं आएगी तब तक हम क्या इलाज करेंगे तो ये बहुत जरूरी है दूसरा ये है कि जो हम इसका जैसे मैंने अभी बताया था कि ये कचरे के जो हमारा कचरे को फेंकने का तरीका है या डिस्पोजल का तरीका है वो हमारा खराब है जिसकी वजह से जो है वो जमीन प्रदूषण फैलता है तो अब देखिए कचरा तो ले गई ऐसा तो हो नहीं सकता कि कचरा ना निकले घरों से या फैक्ट्री से से मगर उसका उसका उसका उसको प्रॉपर तरीके से हम उसका डिस्पोजल करें करें करें अपने निजी निजी तौर तौर पे पे भी करें, सरकारें भी सरकारें और अलग अलग जैसे विदेशों में मैंने देखा है कि अलग अलग कचरे के अलग अलग कंटेनर होते हैं हुँ, हुँ. जैसे मेटल का अलग होगा प्लास्टिक का अलग होगा गीला कचड़े का अलग होगा सूखे कचड़े का अलग होगा तो इस तरीके से हमको भी कुछ ऐसे इस विषय में सोचना चाहिए कि गीला कचरा हम अलग रखें सूखा कचरा अलग रखें और गीले कचरे को हम अपने लेवल पे भी अगर उसको कंपोस्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो करें तो ऐसा कुछ हमें सोचना पड़ेगा उसके बाद हमें देखिए आज प्लास्टिक का बैग प्लास्टिक की बोतल प्लास्टिक का हर सामान इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि ये प्लास्टिक जो है वो एक बहुत ही भयंकर पोल्यूशन का कारण बन चुका है तो हमें इसका जो प्लास्टिक का इस्तेमाल को मैं तो कहूंगा कि पूरी तरीके से बंद करना चाहिए अगर पूरी तरीके से बंद नहीं हो सकता तो कम से कम हमको सबको कम तो जरूर करना चाहिए क्योंकि तो शायद श्रोताओं को यह मालूम होगा कि प्लास्टिक जो है वो 500 साल में भी नष्ट नहीं होता है ये धरती पे पड़ा होगा तो पांच साल तक वो वैसे ही रहेगा तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे नदी में नालों में खेत में जमीन में समुद्र में यहाँ तक हर जगह जो है वो प्लास्टिक का कचरा पाया जाता है अभी तो पीछे में एक टीवी पे ही देख रहा था कि फेल मछली है उसके मरी पाई गई तटों के ऊपर बहुत संख्या में किसी देश में तो जब उसका पोस्टमार्टम किया गया तो उसके अंदर बहुत बड़ी मात्रा में प्लास्टिक के बैग मिले तो ये जो है ये हमें इसको भी रोकना होगा और इसके साथ में कहना चाहूँगा कि जो हमारे उद्योगों से वेस्ट निकलता है तो अभी क्या होता है हमारे देश में कि ज़्यादातर इंडस्ट्रीज जो है वो अपने जहरीले वेस्ट होते हैं उनको जो है वो ऐसे ही नदी में बहा देते हैं नालों में बहा देते हैं या जमीन में फेंक देते हैं तो यही कहेंगे कि हमारे सरकारी तंत्र को ये यकीन करना होगा कि जो हमारी इंडस्ट्रीज हैं जो अपना डिस्पोजल करते हैं तो वो प्रॉपर ट्रीटमेंट के बाद ही करें क्योंकि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो ये जमीनी प्रदूषण को हम रोक नहीं सकेंगे और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार की तरफ से होनी चाहिए उसके बाद हम ये कहना चाहेंगे कि जो हमारे किसान भाई जो हमारे खेती करते हैं वो अपना रासायनिक खाद का इस्तेमाल बंद तो नहीं किया जा सकता मगर रासायनिक खाद को हम थोड़ी मात्रा में इस्तेमाल करें और उसकी जगह हम अपना बायो फर्टिलाइजर जिस जैसे कंपोस्ट है या गोबर की खाद है जो हमारे सैकड़ों सालों से इस्तेमाल होती रही है हमारे देश में और दुनिया भर में हम उसका इस्तेमाल करें या और रसायनिक कीटनाशक दवाओं की जगह हम जो है वो नेचुरल प्राकृतिक कीटनाशकों का इस्तेमाल करें तो इससे जो है हमें फसल भी अच्छी प्राप्त होगी और जो ज़मीनी प्रदूषण भी नहीं होगा और मनुष्यों को जो आज बीमारी फैल रही है वो हम कम कर सकेंगे और एक जैसा मैं अपने कार्यक्रमों में बताता रहा हूँ कि हमको ऐसा हम सामान इस्तेमाल करें जो हम रिसाइकिल कर सकते या उसको हम दोबारा से इस्तेमाल कर सकें तो उससे भी जो कचरे के जनरेशन में हम लोगों को कम करने में मदद मिलेगी इसके बाद आप देखिए इसमें जो आज हम ईंधन का इस्तेमाल करते हैं चाहे वो गाड़ियों में हो या चाहे ट्रैक्टरों में हो या कहीं भी हो तो ये जो है ये इसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं क्योंकि अगर हम ईंधन का इस्तेमाल कम करेंगे तो इससे वायु प्रदूषण कम होगा और वायु प्रदूषण जब कम होगा तो जहरीले गैसे कम होंगी बारिश का पानी गिरेगा तो शायद ये जहरीले रसायन जो है जो पृथ्वी के ऊपर ऐसे ट्रेन करते हैं तो वो कम होंगे तो दूसरा हम कुछ ऐसे पदार्थों का इस्तेमाल करें जो बायोडिग्रेडेबल हों मतलब आसानी से मट्टी में सड़ सकें या गल जाएँ जैसे आपने देखा होगा पहले ज़माने में एक कुछ डिस्टर्बेंस आ रहा है पहले ज़माने में ये अखबारों का कपड़े का गते का बहुत इस्तेमाल होता था अब उसकी जगह सब प्लास्टिक का इस्तेमाल हो गया है इसको भी हमको इसका भी बढ़ावा देना चाहिए और आजकल एक नई प्रकार की खेती चली है जैसे नाम सुना होगा श्रोताओं ने जिसको हम हिंदी में जैविक खेती कहते हैं और इंग्लिश में ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलते हैं तो ये एक प्रकार की ऐसी खेती है जिसमें कि रसायनों का इस्तेमाल नहीं होता और ये जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनका इस्तेमाल नहीं होता है तो इससे हमें अपने जो इन्वायरमेंट को मदद मिलती है और जो जहरीले पदार्थ हम फलों में सब्जियों में जो आज पाए जा रहे हैं वो नहीं पाए जाते हैं वैसा नहीं है कि हमारे देश में ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू हो गई है मध्य प्रदेश में राजस्थान में और तमिलनाडु में ख़ास करके जो है वो काफ़ी हो रही है और सिक्किम में तो हमारा यहाँ काफ़ी मात्रा में ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है उसको यहाँ तक कि ऑर्गेनिक स्टेट जो है वो बोला जाता है जो सबसे ज़्यादा ऑर्गेनिक फार्मिंग करता है और एक और मैं यहाँ और बताना चाहूँगा जो सरकार का आजकल कार्यक्रम भी चल रहा है कि खुले में सोच की आदत को बदला जाए ताकि जो गंदगी हम इस तरीके से फैलाते हैं बंद हो सके कम हो सके और हमारे किसान भाई भी जो है इसमें मदद कर सकते हैं जैसे आप देखिए कि पंजाब हरियाणा वगैरह में तो फसल काटने के बाद खेतों में आग लगा दी जाती है तो ये आग ना लगाई जाए क्योंकि तो इससे वायु प्रदूषण के साथ साथ जमीनी प्रदूषण भी होता है तो ये कुछ ऐसे जरूर हम स्टेप हैं जिनको हम ले सकते हैं अपने अपने स्तर के ऊपर वैसे तो बहुत से हैं जो मैंने बताया आपको खास खास कहीं बताया इस क्योंकि समय के सीमा के अंदर ये कार्यक्रम को हमने करना है तो ऐसे हम ले सकते हैं स्टेप्स जो इसको करने में मदद करेंगे जी। राजीव जी काफी अच्छी बात आपने बताया कि किस तरह के बचाव के उपाय हम कर सकते हैं बहुत सारी छोटी छोटी बातें भी आपने बताया और आपने एक बहुत अच्छी बात बताया कि घर में हम लोग जब कचरा फेंकते हैं तो उसको अलग अलग जगह से जो है अलग अलग तरीके से उसको जमा करें और उसका कंपोस्ट करके खेती के लिए यूज कर सकते हैं तो ये भी बहुत अच्छी बात आपने बताया चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं उसके बाद फिर मिलते हैं आप सुन रहे है रेड मोट वन पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब झूठ नहीं डाली आरोप रहकर जैसे भूल जुदा है पात जुदा पुरा नहीं करूँ ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा अपने वतन में वो ही है जब पुराण का कहना जो है वेद पुराण का कहना फिर ये शोर शराबा क्यों है इतना कितना शराबा क्यों है अपने वतन में दियों तक इस देश में बच्चो रही हुकूमत भैरों की अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिलत थी ये जो बैर है एक दूजे से ये जो फूट और रंदिश है उन्हीं विदेशी आकाओ की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है कुछ इंसान हरीजन क्यों है एक इतनी इज्जत क्यों है एक इतनी जिल्लत क्यों है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 आएगा, को तुम लाओगे। नमस्कार समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है बहुत ही अच्छी बातें राजीव जी हमें बता रहे हैं और आज हम लोग बात कर रहे हैं सॉइल पोल्यूशन यानी जमीनी प्रदूषण के बारे में किस तरह से ये सॉइल पोल्यूशन होता है उसके कई कारण उसके कई बचने के उपाय भी हमने सुने है, लेकिन कभी कभी होता है कि व्यक्तिगत रूप से हम लोग करते हैं वो अलग हो जाता है लेकिन सरकार की तरफ से कोई बात बताई जाती है तो वो पूरे विश्व में उसका असर दिखाई देता है तो ऐसे ही राजू जी मैं एक और बात पूछना चाहूंगा क्या सरकार भी इससे बचने का जमीनी प्रदूषण से बचने का, का कोई उपाय कर रही है जी बिल्कुल हमारी सरकार जो है वो उसमें काफी इनिशिएटिव लिया है इस बारे में और बहुत से कार्यक्रम जो हैं वो सरकार ने चालू किए हैं जैसे आपने सबने देखे होंगे टीवी के ऊपर एक सबसे बड़ा स्वच्छता अभियान जो है वो हमारे सरकार ने चालू किया है और कि ताकि ये कचरा जो है वो गंदगी जो है वो ना फैले या कम फैले इसको रोक सकें इसके बाद आप देखिए खुले में शौच को रोकने के लिए सरकार जो है वो लाखों टॉयलेट्स जो है वो बना रही है गांव में कस्बों में और इधर उधर गांव में सब बना रही है ताकि जो इससे जो मेला फैलता है वो कम फैले और नदियों की सफाई का अभियान जो है वो चालू किया गया है इसमें हमारी गंगा नदी है इसके ऊपर तो एक काफ़ी बड़ा अभियान चल रहा है और अभी मोदी सरकार ने दो में आने के बाद एक क्लीन सिटी अवार्ड्स चालू किए गए हैं जिसमें देश के शहरों में आपस में कौन सबसे ज़्यादा साफ शहर है वो जो है उसके ऊपर आपस में कंपटीशन कराया जा रहा है इसमें जैसे इस साल में शायद श्रोताओं ने सुना होगा कि हमारे देश में सबसे स्वच्छ जो शहर डिक्लेयर हुआ है वो वो इंदौर है और मध्य प्रदेश का इंदौर शहर है मैंने देखा है और मैं तो बहुत साल पहले गया था तो वास्तव में उस समय ही जब मैं गया था तो काफ़ी स्वच्छ था साफ सुथरा था अब तो जब कंपटीशन की भावना है तो इसको और स्वच्छ कर दिया गया होगा और पंद्रह सोलह में जो है वो मायसोर सिटी का जो है वो देश का नंबर वन जो है वो स्वच्छ सिटी डिक्लेयर किया गया था मैंने मैसोर को भी रमेश जी देखा है और वास्तव में मैंने बहुत साल पहले देखा था चार पाँच साल हो गए तो उस समय ही मैं काफ़ी इम्प्रेस था कि जिस तरीके से वहाँ साफ सफाई सड़कों के ऊपर मिलती है तो इसी तरीके से हम लोगों ये सरकार ने बहुत से ऐसे कार्यक्रम किए हुए हैं एक अभी स्मार्ट सिटी का भी सरकार ने प्लान बनाया हुआ है जिसमें ये 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी डिक्लेयर किया जाएगा तो इसमें जो हमारे पोलूशन से संबंधित जितने भी स्टेप्स हैं वो सारे सारे सरकार जो है वो ले रही है और इसके अलावा शायद श्रोता लोग जानते होंगे अभी कुछ साल पहले हमारे बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली आदि में ये जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे जर्मनी जापान व स्व स्विट्ज़रलैंड की मदद से जो हमारे घरों से जो कचरा निकलता है उससे बिजली पैदा करने के प्रोजेक्ट्स जो हैं वो बनाए जा रहे हैं और ये मोदी सरकार ने आने के बाद जो है नॉन रिन्यूएबल जो एनर्जी सोर्सेज हैं जिसमें ये आता है तो कचड़े से बिजली पैदा करेंगे तो विदेशों में ऐसा नहीं है विदेशों में भी कचरा होता है पैदा होता है मगर उसको उसका जैसे मैंने बोला ना कि डिस्पोजल ठीक होने से जो है प्रदूषण जो है वो इतना नहीं फैलता है जितना कि हमारे यहाँ जो है फैल रहा है तो हमारे यहाँ भी रमेश जी सरकार इसमें जो है प्रयत्न तो कर रही है मगर इसमें अभी मैं समझता हूँ कि शायद कुछ सरकार ने कुछ ऐसे कड़े कदम जरूर उठाने चाहिए जिससे कि ये एक कोई भी आदमी कचरा अगर करता है ना तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है इसने सन 2000 में एक आदेश पारित किया था जिसमें उसने ये बोला था कि कचरा अगर कोई फैलाता है उसको सरकार जो है उसके खिलाफ कार्रवाई मगर आप देखिए कि हाँ इस आदेश के बाद भी सत्रह साल हो गए हैं मगर फिर भी हमारी देश में गंदगी का क्या हाल है इसमें भी सख्ती से इसको आदेश को पालन करवा करवाने की जरूरत है और अभी एक और रिपोर्ट में पढ़ रहा था इसमें जो हमारे देश में एक नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है जिसको शॉर्ट फॉर्म में एन बोलते हैं ये एक कोर्ट होता है इसने भी एक आदेश पास किया था कि जो भी पब्लिक प्लेस पर कचरा फैलाएगा उसको दस हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाए आप देखिए कि हमारे पालना कितनी हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो आदेश दे रहा है और ये एनजीटी आदेश दे रही है तो ये जो है वो इसका भी इतना पालन नहीं हो रहा है तो शायद ये जरूरत है कि सरकार जो है इसका कड़ाई से इन सब का पालन कर मगर यहाँ पर एक अच्छी बात यह है कि हमारे सरकार ने और ख़ास करके मोदी सरकार ने अभी कुछ कानूनों में बदलाव जरूर किया है जैसे कचरे कच्च, के डिस्पोजल के लिए एक कानून जो है उसमें बदलाव किया गया है जिसमें म्यूनिसपल वेस्ट सॉलिड वेस्ट या प्लास्टिक वेस्ट या जो नुकसानदायक वेस्ट हैं वो हॉस्पिटल के वेस्ट हैं सबका इन सबके डिस्पोजल के लिए एक कानून बनाए गए हैं जो जैसे कि डेवलप कंट्रीज में होते हैं तो इसमें इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है और जैसे बिल्डिंग का जो मलबा निकलता है या बनाने में या तोड़ने में उसके लिए भी कानून बनाया गया है और सीवरेज मैनेजमेंट जो हमारे यहाँ मलमूत्र का जो मलबा है उसके बारे में भी सरकार ने काफ़ी कानून कड़े कर दिए हैं और अभी सीवरेज डिस्पोजल जो प्लांट हैं जो हमारे देश में बहुत ही नाम मात्र थे उसको भी बहुत बढ़ाया जा रहा है और एक अभी कुछ समय पहले एक हमारे देश में एक नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मतलब कि जो हम सांस लेते हैं उसकी हवा का क्या स्टैंडर्ड होगा उसके बारे में भी कानून बनाए हैं तो इससे भी अब हमारे यहाँ देखिए बड़े बड़े शहरों में तो ये इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगे रहते हैं उसमें टेम्परेचर दिखाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड या नाइट्रोजन या सल्फर की मात्रा को ऑनलाइन दिखाया जा रहा है तो उससे एक आम नागरिक को भी पता लग सकता है कि प्रदूषण का लेवल क्या होता है अगर उसको थोड़ा जानकारी है जान। तो वो समझ सकता है कि भाई आज प्रदूषण का लेवल ये है जैसे दिल्ली वगैरह को तो अब दुनिया का सबसे खराब सिटी डिक्लेयर किया गया है तो आम नागरिक भी देख सकता है कि भाई क्या हालत है हमारे यहाँ और इसमें देखिए सॉयल प्रदूषण के बारे में एक अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए और किसानों की मदद के लिए हमारे यहाँ है तो इससे भी पता लग सकता है कि वे आपके सॉइल का क्या प्रदूषण है क्या कमी पेशी है क्या खराबी है और जैसे मैंने आपको बताया था की जो सिंचाई के हम गलत तरीके इस्तेमाल करते हैं तो प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना एक देश में लागू की गई है इसमें भी किसानों को सही तरीके से सिंचाई करने के बारे में बताया जाता है और साथ साथ जो पानी वगैरह की कमी होती है उसको भी कैसे प्रोवाइड किया जा सकता है उसमें भी मदद की जाती है तो कहने का मतलब यह है कि सरकार तो अब तरफ से बहुत ऐसे काम कर रही है बहुत से ऐसे हाँ बहुत इनिशिएटिव लिया सरकार ने मगर हम सब भी एक फर्ज बनता है कि ये हम अपनी मट्टी को जो है वो बचा के रख सके और रमेश जी मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जैसा मैंने पहले भी बोला कि मट्टी एक ऐसी चीज है जो हमको भोजन दे रही है हमको ही भोजन नहीं दे रही है सारे पेड़ पौधे जानवर जो भी यहाँ पर जीवन है धरती के ऊपर वो सब मट्टी से ही पैदा, पैदा हो रहा है तो हमको मट्टी की जो प्योरिटी है उसको बरकरार रखना जो है वो हमारी एक ड्यूटी बनती है और अगर हम इसको ड्यूटी को नहीं निभाते हैं तो ये नेचुरल रिसोर्स जो कि की इतना कीमती है जैसे मैंने बताया कि धरती के ऊपर 11% ही केवल जमीन ऐसी है जिससे कि हम भोजन की प्राप्ति कर सकते हैं तो अगर हम इसको नहीं बचाते हैं और हम इसको मिस करते हैं तो फिर हम खुद ही जो है वो अंदाज लगा सकते हैं कि आने वाली जनरेशन या प्राणी जगत पे इसका क्या असर पड़ेगा और इसके क्या घातक परिणाम होंगे तो मैं तो यही कह सकता हूं कि अगर हम हमने इसके बारे में सचेत नहीं हुए और हमने इसके बारे में कोई उपाय अपने लेवल पे शुरू नहीं किया और सरकारों ने भी इसके ऊपर कड़ाई से पालन नहीं करवाया तो शायद मानव जीवन के ऊपर भी भविष्य में संकट आ सकता है जीदा और जीदा। वो तो वो तो वक्त ही बताया ओके राजीव जी बहुत अच्छी बात आपने बताया आशा करता हूँ हमारे सभी दोस्तों को भी अच्छा फील हो रहा होगा और इस विषय में इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया चलिए श्रोताओं आज के लिए बस इतना ही समय की मांग इस कार्यक्रम में जैसे हमने देखा जमीनी प्रदूषण सॉइल पोलूषण के बारे में उसके उपाय क्या हो सकते हैं सरकार क्या प्रयास कर रही है और किन कारणों से होता है इन सभी पर अच्छी तरह से हमने जाना राजीव जी से तो आशा करता हूँ आप सभी को बहुत अच्छी जानकारी मिली हुई है और जो किसान अभी तक सॉइल कार्ड नहीं बना है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा जरूर आप सॉइल कार्ड बनाइए उससे आपकी जमीन की परीक्षण भी होती रहेगी और किस तरह की कमी पेशी है और किस तरह की हमें काम करना है उसके ऊपर आपको मालूम पड़ेगा तो इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सॉइल कार्ड अवश्य बनाए ये बहुत जरूरी है सरकार की पहल हम सब तक अच्छी फसल लेने के लिए अच्छी खाद यूज करने के लिए बनाया गया है तो मैं चाहूंगा कि आप इसका प्रयोग जरूर करेंगे और सॉइल कार्ड अभी तक नहीं बनाया है तो जरूर बनवा लीजिए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 प्रवाह गले जटाटवीकलवाहितलेवल भुजंग तुंगलिता टमड्डमड्डमट्डमंडिनाथमरव चकार चंडतांडव तनो तुन शिव शिवाय जटाकटाह भ्रमंगलम पिनर्झरी विलोल बीच बल्लरी विराजमान विराजमानी ठग ठग ठग ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर रति रिप्रतीक्षण मम धरा धरेंद्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा सुर दिगंत संतति प्रमोद मान मान से कृपा तटाक्ष धोरणी निरुत दुर्धरापदी क्वचि दिगंबरे मनो विनोद मे तो वस्तु लता भुजंग पिंगल सुरत फणाम मणि प्रभा कदम्बुं मत प्रभा प्रलिप्त दिग्वध मुखे मदान सिंदूर स्पुररी दुरे मनोविनोद मद्गुतम विभर्त भूत भर्तरी प्रलोचना लेख शेखरा। प्रसून लोचना प्रभृत शेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणी विधुसरां भुजंगराज भुजंगराजमालया निबद्ध जाट जूट का क्रिए चिराय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय भाल पट्टी का ल पट्टिका धगद धगद्वल धनंजया हूतीकृत प्रचंड पंच साये धरा धरेंद्र नंदिनी को चित्र कुचार चित्रपत्र प्रकल्प मैक शिलनीचने रिर्म सर्व मंगला कला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी मधुरी विजृंभणा मधुव्रत स्मरातरातक भवांतक मखांतक गजात नरजरी कांतकिपुनर्जरी कोटरे वसंत मुक्त मुक्तुर्मती सदा शिवस्थ मंदिर वहल लोले लोचनो लो ललाम भाल लग्न कहत शिवेक मंत्रुच्चरण कदा सुखी भवाम्य हम